नमो नमो नमो नमो ध्यानांजनशलाकया चक्षुर तस्में श्रीगुरव नम श्रीचैतन मनोभीष्ट स्थातम भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमें ददा स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषाते देवी प्रणमा हरिप्रि पांछा कलपतरूब कृपा सिंधुभ्य चति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निद्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम लाउडली हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के बारे में तब आप सबने दर्शन किया है जगन्नाथ देव का तो भगवान जगन्नाथ हन उनके नाम से पता चलता है कि वो आ, एक या दो या तीन व्यक्तियों के नाथ नहीं हैं इस जगत में जो भी है उसके वो नाथ हैं इसलिए वो जगन्नाथ है हर एक के नाथ है तो ऐसे जगन्नाथ भगवान का गुणगान करना या जगन्नाथ के बारे में श्रवण करना एक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है श्रीमदभागवतम में वर्णन आता है पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते कौन बोलती हैं ये उत्तरा के ऊपर जब कष्ट आ रहा था हाँ वो गर्भवती थी पर जब अश्वत्थामा ने उसका जो गर्भ है जिसके गर्भ में परीक्षित महाराज थे उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ऐसा ब्रह्मास्त्र को वो देख रही थी कि मेरी ओर आ रहा है उसको अपने लिए कष्ट नहीं था या अपने लिए वो चिंता नहीं कर रही थी बल्कि वो चिंता कर रही थी किसका उसके गर्भ में जो पांडवों का आखिरी वंशज है परीक्षित तो ऐसी हाँ जो उत्तरा है वो बहुत अधिक विवलता से अपने हृदय के साथ हृदय पूर्वक कृष्ण को पुकारती है और वो क्या कहती है पाहि पाही, पाही महायोगीन देव देव जगतपते नान्य परशद यत्र मृत्यु हद कि परस्परमै देख रही हो कि हे जगतपते जगत के असली पति कौन है कृष्ण है पति का मतलब ये नाथ स्वामी मास्टर हा? तो इसलिए ऐसी जो उत्तरा है उसके पास तो बहुत सारे स्वामी थे पांडव थे उसके सामने इतने बलशाली या और भी कई सारे बड़े बड़े योद्धा थे लेकिन उत्तरा ने किसी और को पुकारा नहीं उत्तरा ने किस पुकारा हाँ कृष्ण को और कौन से शब्द से पुकारा जगत पते क्या आप जगत के असली स्वामी हो हाँ जगत के आप नाथ हो तो इसलिए कई बार जब हम भगवान जगन्नाथ को देखते हैं हाँ जनरली जैसे मेरे जीवन में भी मैं पहली बार जब, जब जगन्नाथ को देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग किसका पूजा या उपासना या किसकी वार्शिप कर रहे हैं किसके रथ को खींच रहे हैं हाँ तो उनके बारे में हाँ कुछ पता नहीं था लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों के संग में आने से सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या आ जाती है कि हम कृष्ण के नजदीक जाने लगते हैं क्योंकि डिवोटीज कहा हैं कृष्ण के करीब हैं तो हम भक्तों के करीब जाते हैं उनके संग के माध्यम से हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं हम कृष्ण के क्लोज महसूस करते हैं हाँ कृष्ण के बहुत करीब हम अनुभव करते हैं तो ऐसे परीक्षित महाराज ने भी कहा था मृत्यु के समय की मुझे क्या करना चाहिए हाँ तो राजोस्वामी ने कहा तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरों हरी श्रोतव्य की नित्यद कि परम भगवान हरि कृष्ण का क्या करो आप गुणगान करो उनके बारे में श्रवण करो उनकी सेवा में लगो हाँ तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा सा प्रयास है कि हम अपने जीवन में सदैव हाँ? कृष्ण का गुणगान करने में लगे हाँ? नहीं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जन्म लेता है और मरने तक अंत तक वो किसी न किसी का गुणगान करने में अपना जीवन बिताता है या तो वह आकाश के तारे तोड़ने की बात करता है या फिर ऑफिस का ऑफिस में किसी बॉस के हाँ गुणगान करता है उतना ही नहीं या तो अपने घर में कुत्ता है तो उसका गुणगान करने में लगा रहता है कुत्ते की पूछ कितनी सुंदर है उसका कलर कैसे है वो दो पाँव कैसे ऊपर खड़ा होकर बात करता है तो वास्तव में ये जीवन कृष्ण के अलावा किसी का गुणगान करने के लिए नहीं मिला जब ये जीव के किसी और का करती है तो शुक्र में कहते है कि वो क्या है? असती दारे वो जो जीव है वो मेंढक की जीव है और इतना ही नहीं बल्कि वो सती नहीं है सती मीन पतिव्रता चेस्ट लेडी तो ये जीव एक श्री के समान है इसको हमें कृष्ण का गुणगान करने में लगाना चाहिए जब कृष्ण के अलावा यह जीव किसी और का गुणगान करती है तो वो क्या है असती है है है सती नहीं, है। नहीं है। तो इसलिए जो भगवान जगन्नाथ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स पूरे त्रिभुवन के नाथ है जगन्नाथ स्वामी उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे तो कृष्ण को कहा जाता है अखिल रसामृत मूर्ति क्या कहा जाता है अखिल रसामृत मूर्ति सारे रसों के वो सागर है सारे जो रस हैं बारह रस है उनमें से प्रमुख पांच हैं और सात जो गौण रस हैं तो इन सारे रसों का जो मूर्तिमान स्वरूप है या मिलित विग्रह है वो कृष्ण है इसलिए कृष्ण को कहते हैं रसराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं रसराज श्री कृष्ण हम भी अपने जीवन में रस आस्वादन करने के लिए भटक रहे हैं हाँ कभी स्त्री का वेश धारण करते हैं, कभी पुरुष का वेश धारण करते हैं हाँ कभी बॉस बन जाते हैं तो कभी गुलाम बन जाते हैं हाँ सारे जो दिन रात का जो दिनचर्या है हमारा जो स्ट्रगल है वो केवल इसलिए है कि हम किसी रस के पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह ये कुत्ता वो जो हड्डी है उसमें कुछ रस नहीं है उस हड्डी को बार बार चबाने के लिए चकने के लिए क्या करता है भागता है दूर दूर भागता है तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन है या मनुष्य है वो किसी न किसी रस के लिए पागल के बात दौड़ रहा है लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं है विषया विनिवर्तनते निराहरसिना रस वर्जम रसो परम दृष्टवा निवर्तते कि परम रस को प्राप्त करने के लिए उसको लालयत ला होना चाहिए इसलिए कृष्णा के बारे में वर्णन आता है तो शास्त्र कहते हैं सुन वल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्यम विलास प्रचुर है सुन वल्लभ कृष्ण परम मधुर हाँ रूप गोस्वामी कहते हैं अपने छोटे भाई को हे वल्लभ अनुपम हा कृष्ण क्या है परम मधुर है मधुर का मतलब क्या है स्वीट है कृष्ण से अधिक स्वीटनेस या मधुरता इस जगत में नहीं है सुना वल्लभ कृष्ण परम मधुर और क्या क्या मधुर है कृष्ण में सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर कृष्ण में सुंदरता उनका माधुर्य उनका प्रीति प्रेम और उनके जो विलास विलास का मतलब है कार्य कार्यकलाप ये सारे मधुर हैं स्वीट है इसलिए वल्लभ ने कृष्ण के हर एक अंग का वर्णन कैसे किया है मधुरम मधुरम मधुर है मधुर है स्वीट है हा? इस जगत में भी हम स्वीट हार्टेड आपको हा? ढूंढते हैं है नहीं लेकिन वास्तव में कोई स्वीट है तो वो कौन है कौन है आपको कुछ डाउट है इसमें आपको कैसे पता कि कृष्ण स्वीट है चखा है कृष्ण की स्वीटनेस को हम चकते हैं तो बाकी भौतिक स्वीटनेस के लिए हम पागल नहीं होते लालायित नहीं होते हाँ जिसने भी कृष्ण के मधुरता का अनुभव किया है इस भौतिक जगत की मधुरता उसके लिए क्या हो जाती है फेकी नजर आती है फेकी लगती है लेकिन अभी भी हमारा हृदय हाँ इस भौतिक मधुरता के पीछे हाँ, लालायित है और कृष्ण के स्वीटनेस को हमने अनुभव नहीं किया है इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आ, वो एक श्लोक में कहते हैं रूप गोस्वामी कि आपको यदि अपना जो परिवार है पत्नी है बच्चे हैं पति है समाज है अपना धन है अपना सौंदर्य है अपना बल है अपना क्वालिफिकेशन है इसके प्रति आपको बहुत आसक्ति है ये बहुत मधुर लग रहा है तो गलती से कहा मत जाना वृंदावन मत जाना तो वो आगे कहते यदि गए भी वृंदावन तो वहा यमुना के तट पर जो केशी घाट है जहां भगवान कृष्ण ने केशी असुर का वध किया था वहां मत जाना लेकिन रूपगुषा में आगे कहते हैं कि ठीक है अब वहां त्रिबंग ललित रूप में श्याम सुंदर हाँ शामल, श्याम सुंदर वर्ण में नील वर्ण ये श्याम सुंदर वर्ण में एक युवक बालक खड़ा है और जिसने क्या किया है बरावतम और उसने अपने पगड़ी पर एक मोर पंख धारण किया है और रंध्रान वाजयत उन्होंने अपने के ऊपर बंसी या को धारण किया है और अपने कोमल ओठों के द्वारा उसको बजाते रहते हैं उनको जाकर क्या करना गलती से मत देखना देखोगे तो क्या होगा भौतिक जगत के प्रति आपका जो आकर्षण है स्वेट जो आपको लग रहा है वो भौतिक जगत कैसे लगने लगेगा कड़वा लगने लगेगा और कृष्णा के प्रति और अधिक मधुरता को आप अनुभव करोगे वास्तव में यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि मृत्यु हमारे नजदीक आ रहा है हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं इस शरीर को त्यागने के लिए लेकिन उससे पहले हा कृष्ण हमें कैसे लगने चाहिए मधुर लगने चाहिए इसलिए कृष्ण के अंदर कृष्ण क्यों परम भगवान है बाकी सारे अवतार है या विष्णु है या फिर बाकी है लेकिन इसलिए स्वीटनेस है मधुरता है माधुर्य है, है। हाँ वो माधुर्य क्या है प्रेम माधुर्य प्रेम कृष्ण में जो उत्कृष्ट चीज है वो है उनका जो प्रेम है उनका अपने भक्तों के प्रति जो प्रीति का व्यवहार है प्रेम माधुर्या और दूसरा क्या है रूप माधुर्या कृष्णा इतने अधिक सौंदर्यवान श्रीमती राधा रानी एक बार कृष्ण के सौंदर्य को देख रही थी कृष्ण दूर से आ रहे थे श्रीमती राधिका जब कृष्ण को देख रही थी क्या देखा उन्होंने कि कृष्ण के जो मुकुट है पगड़ी है उसके ऊपर जो मोर पंख लगा हुआ है केवल उस मोर पंख को कई समय से देख रहे हैं कृष्ण आके चले भी गए लेकिन फिर भी हाँ क्या देख रहे थे थी? थी।, थी इतना सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती हाँ मुहंती यद सूर्यया देवतागण भी कृष्ण के सौंदर्य से माधुर्य से लक्ष्मी भी हाँ आकृष्ट हो जाती है इसलिए कृष्ण में जो उत्कृष्ट गुण है दूसरा वो है रूप माधुर्य हम सब भी रूप को देखना चाहते है लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं हाँ किसको देखो कृष्ण के सौंदर्य को देखो हाँ तो कृष्ण के अंदर एक तो प्रेम माधुर्य रूप माधुर्य और तीसरा है वेणु माधुर्य वेणु मींस वेणु क्या है भगवान बांसुरी को बजाते हैं कोई और भगवत अवतार इसको धारण नहीं करता केवल केवल केवल कृष्ण अपने अधरों के ऊपर वेणु का वादन करते हैं और खुद दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं और जो उसको सुनता है वो भी क्या करता है कृष्ण के दिव्य आनंद को अनुभव करता है और चौथी चीज शास्त्र कहते हैं कि भगवान के अंदर क्या है लीला माधुर्य लीला भगवत लीला जो कार्य कार्यकलाप कृष्ण के ने किए हैं वो और कोई भगवद अवतर आदि नहीं कर सकता बाल लीलाएं हैं उनके यौवन पवर्ण के लीलाएं हैं उनके जो किशोरावस्था के लीलाएं हैं सारी लीलाएं कैसी हैं हाँ यशुन वान विप्यामा स्वादो स्वादु, स्वादु पदे पदे जब इनको हम सुनते जाते हैं तो संतुष्टि नहीं होती ऐसे लगता कि और और और सुनना है और पीना है हाँ ये कृष्ण के कार्यकलापों का एक गुण है दिव्य गुण है हाँ, क्योंकि वो क्या है नॉर्मल नहीं है भौतिक नहीं है आध्यात्मिक है तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण हाँ लीला पुरुषोत्तम है परम भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम है तो ऐसे भगवान अवतरित होते हैं अपने अलग अलग रूपों को धारण करते नानावतार मकरोद भुवना ने किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत हाँ, परम पुमा तो कृष्णा अलग अलग रूपों को धारण करते हैं और उनके रूपों का धारण करने का एक में उद्देश्य क्या है भक्त सुख देते क्या है भक्त सुख देते कृष्णा केवल अलग अलग रूपों को धारण करते हैं उनका एक में उद्देश्य है कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना तो वास्तव में आनंद की खोज में हम हैं सुख की खोज में हम हैं तो लेकिन हमें क्या करना होगा भक्त बनना होगा भक्त बिने बिना की अनुभवित अनुभूति असंभव है जगत तो है डे हाँ, ड्रीम ड्रीम और दिन में भी हम काम कर रहे हैं है। रात को सोते तभी भी स्वप्न की दुनिया में होते हैं तो वास्तव में हाँ, सुख के लिए हमें भक्त बनना आवश्यक है हाँ, भक्त बिने बिना सुख की अनुभूति हम नहीं कर सकते तो ऐसे कृष्ण का एक में उद्देश्य जगत में आने का है भक्त सुख देते पर साधुना अपने भक्तों को क्या करना दिव्य आनंद प्रदान करना सुख प्रदान करना तो इसलिए भगवान आनंद लीला मय विग्रह कृष्ण का दूसरा नाम क्या है आनंद लीला मय विग्रह ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान कृष्ण या जगन्नाथ हाँ कि वह क्या है उन कार्यकलापों के द्वारा उन लीलाओं के द्वारा केवल आनंद का वर्धन करते हैं क्या करते हैं आनंद को बढ़ाते हैं आनंदाम कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं अलग अलग कार्यकलाप है वो केवल हम आनंद को बढ़ाते उस सागर को इतना बढ़ाते हैं कि भगवान और उनके भक्त उस आनंद रूपी सागर में डूब जाते हैं गोते लगाते हैं और क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से रे और जोर से हरे हरे हरे राम राम राम तो भक्त बनना है तो आपको साइलेंट में नहीं रहना चाहिए कैसे होना चाहिए लाउड तो लाउड शांत करना चाहिए कृष्णा हमें क्या करते हैं डुबो देते हैं उनके लीलाओं में इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हाँ कि मेरा मन कब कृष्ण के इन कार्यकलापों में मग्न हो जाएगा स्पुरु का मोरम बने मेरे मन में कब ये कृष्ण के लीलाएं नेचुरली स्पूरित हो जाएगी भगवान के जो कार्यकलाप है तो ऐसे हाँ कृष्ण गीता में कहते हैं, सुनो सुनो अर्जुन क्या करो क्या करो सुनो भगवत गीता में आप हर चैप्टर में देखोगे अर्जुन थोड़े डिले हो जाते श्रवण करने के लिए तो आप भी थोड़ा ऐसे बैठ जाइए सीधा समय है, तो सुनने के लिए कैसे होना चाहिए हमें तत्पर तत्पर होना होना होना चाहिए। नहीं चाहिए चाहिए? चाहिए श्रवण करने के लिए हमें कुछ समय के लिए तो अर्जुन भगवदगीता सुनते सुनते थोड़े से डिले हो जाते थे तो भगवान कहते हैं अर्जुन तत् सुनो अरे सुनो ध्यान से सुनो फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते थे तो इस प्रकार से कृष्ण केवल ऑर्डर नहीं देते कि तुम सुनो मैं बोलते ही रहूंगा लेकिन भगवान ने उससे पहले क्या किया था बहुत सुना था इसलिए कृष्ण के बारे में कहा जाता है एक आचार्य कहते हैं परमानंद माधव पदुम गलूची मकरंद से मकरंद पान करी तो ऐसे वो कहते हैं कि हे परमानंद माधव कृष्ण से चका डोलांक पाये रे, मन मो राहु निरंतर कि मेरा मन ऐसे हाँ, भगवान के प्रति फिक्स हो जाए जिनकी आंखें कैसी है कैसी है नहीं मैं क्या कर रहा हूं कैसी है गोल कैसी है, से है। हाँ, राउंड शेप है जगन्नाथ की आंखें कैसी है कैसी है गोल है तो ऐसे वो एक भक्त कहते हैं से चका डोलांक पाया रे ऐसे जो जिनकी आंखें गोल चक्के के समान है राउंड शेप में है तो स्वरूप है ये ये है। उन्होंने अर्जुन को केवल ये नहीं कहा कि तुम सुनो लेकिन भगवान ने उससे पहले बहुत क्लासेस क्या करके थी क्या के थी? सुने थे इसलिए वो बोल पा रहे थे भगवदगीता का लेक्चर क्यों दे पा रहे थे कि उन्होंने ब्रज में भी सुना था और जब वो द्वारका में थे तभी भी एक लंबा लेक्चर सुना था किसके द्वारा रोहिणी के द्वारा और जिसके कारण उनकी हालत क्या हो गई हाँ इतनी बड़े बड़े आंखें हो गई ये रूप ही बदल गया तो वास्तव में ऐसे जो जगन्नाथ देव है या कृष्ण है वो केवल हमें हमें करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि स्वयं ही अपने आचरण से सिखाते हैं चाहे चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो या चाहे द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में हो तो ऐसे भगवान के ये जो दशा है ये इसलिए हुआ या इस प्रकार की आंखें इस प्रकार का स्वरूप इस प्रकार का रूप ये रहस्यमय रूप इसलिए हुआ कि उन्होंने क्या किया था एक लेक्चर अटेंड किया था क्या किया था केवल एक लेक्चर अटेंड करने से बदलाव आ गया अभी हम कितने लेक्चर यहाँ याद है आपको हा? लेकिन हम लेक्चर्स में होते नहीं हैं हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यहाँ नहीं आते हम अपने अपने उद्देश्य अपने अपने एजेंडाज अपने अपने पर्सनल मोटिव्स को लेकर यहाँ आकर बैठते हैं तो जब इस भावना को लेकर हम आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन तो ऐसे बहुत दिनों तक ऐसे बैठते रहोगे सुनते रहोगे हाँ लेकिन अपने सही उद्देश्य को लेकर नहीं आओगे सही एटीट्यूड के साथ सही भावना के साथ नहीं श्रवन करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा यहा कृष्ण एक ही लेक्चर अटेंड किया और उस लेक्चर में कैसे हो गए वो डूब गए एक साथ हो गए इतना अटेंशन हाँ, और किसके द्वारा सुना उन्होंने अपनी माता के द्वारा रोहिणी के द्वारा तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बहुत विशेष विशेष विग्रह है विशेष है, इसलिए उन्होंने जो लेक्चर सुना था उसका टाइटल था ब्रज लीला कहानी क्या था ब्रज लीला कहानी एक स्टोरी सुना कहा का स्टोरी था वो ब्रज का वृंदावन का हा? तो ऐसे भगवान विशेष रूप से जब अपने ही बारे में श्रवण करते हैं और अपने भक्तों के ग्लोरीज को सुनते हैं हाँ तो उनमें परिवर्तन आ जाता है तो वास्तव में कृष्ण भावना बहुत पावरफुल है लेकिन हम उसमें अटेंटिव हो जाए हमारे जीवन में हम एक क्षण कृष्ण के प्रति सरेंडर हो सकते हैं उनके प्रति आसक्ति विकसित कर सकते हैं लेकिन हम क्या होना चाहिए सावधान होना चाहिए कॉन्शियस होना चाहिए चाहे हमारी सेवाओं में चाहे हमारे पर्सनल साधना में हर कार्य में जो हम सावधान होंगे तो नेचुरली उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम कृष्ण के प्रति बहुत प्रगाढ़ रूप से आसक्त हो जाएंगे तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के जो विग्रह हैं हाँ ये कलयुगा के विग्रह हैं कलियुगा के क्योंकि हर हर युग के लिए विग्रह हैं हर युग के लिए धाम हैं हर युग के लिए क्या है नाम हैं क्या है तीन चीजें हर युग के लिए नाम है हर युग के लिए धाम है और हर युग के लिए क्या है विग्रह है तो कलियुगा के लिए नाम क्या है जोर से लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे का ये नाम है हमने कह कह रहे हैं। कह रहे हैं हैं शास्त्र निधि राजन परम रजे कृष्ण के नामों का कीर्तन कलियुगा का मंत्र है और कलियुगा के लिए धाम क्या है नवद्वीप मायापुर और कलियुगा के विग्रह कोई है तो कौन से विग्रह है कलियुगा के जगन्नाथ देव हम भगवान पर्सनली हर हर युग में भगवान किसी धाम में रहते हैं तो कलयुग में स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में हाँ भगवान जगन्नाथ हाँ अपना जो धाम है हाँ नीलाचल या जगन्नाथपुरी हम वहाँ निवास करते हैं तो और सब मेरे पीछे दोहरा ही है नीलाचल निवास आया नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथा नमः नु पुराण में ये वर्णन आता है जगन्नाथ के बारे में जहां जहाँ कहते हैं कि मैं ऐसे निलाचल में निवास करने वाले ह भगवान जगन्नाथ जो बलभद्र और सुभद्रा देवी के साथ हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ तो ऐसे भगवान सदैव अपना जो दिव्य धाम है नीलाचल में निवास करते हैं जो नीलाचल का मतलब है कि नील पर्वत वो जो भगवान जहां जगन्नाथपुर में निवास करते हैं वो नील पर्वत हैं, जिसके ऊपर भगवान स्वयं विराजमान हैं, अपने जो सिस्टर है सुभद्रा देवी और बलराम के साथ तो ऐसे भगवान अपने उस दिव्य धाम में रहते हैं जो धाम कई नामों से जाना जाता है शंकर क्षेत्र है पुरी जगन्नाथपुरी है श्री क्षेत्र है विप्रलम्बक क्षेत्र है, है तो ऐसे कई नामों से जगन्नाथपुरी का परिचय है तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का गुणगान हम कुछ समय के लिए करेंगे हमारे पास कितना समय है टाइम मुझे पता होना चाहिए तो मैं फिर कम्प्लीट नहीं करता हूँ ठीक तो है हमारे पास आधा घंटा बचा है ठीक है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का वर्णन हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है कि किस प्रकार से ये जो विग्रह किस प्रकार से कृष्णा इस स्वरूप को धारण करते हैं तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार जो अलग अलग जो ऋषिज हैं उन्होंने जयमनी ऋषि को निवेदन किया कि हम जो ये नीलाचल धाम है जहां भगवान दारु ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं दारु का मतलब है उड़ या लकड़ी तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह इससे बने होते हैं और ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म परम सत्य कृष्ण तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं और नीलाचल धाम की ग्लोरिस को समझना चाहते हैं तो उन्होंने जब ये कहा और तो उन्होंने कहा सुनवधम मुनया सर्वे रहस्यम परम अम हित मुनियो आप हाँ लोगों के अंदर विजायर है आप लोग जगन्नाथ के बारे में सुनना चाहते हो हाँ लेकिन ये क्या है सुनवधम मुनया सर्वे रहस्यम परम अमहित भगवान तो जगन्नाथ का जो ये विग्रह है भगवान जगन्नाथ है ये तो मिस्टीरियस है रहस्यमय है, है स्वयं और उनका धाम भी क्या है रहस्यमय है, है। तो इस प्रकार से जब इन इन वैष्णों की इन भक्तों के डिजायर थे तो जयमिनी ऋषि ने हाँ बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक बार हाँ ब्रह्मा ने भी इसी प्रकार की इच्छा को जागृत किया था इस प्रकार की इच्छा को लेकर हाँ वो भगवान हा, कृष्ण का भजन करने लगे थे तो ऐसे ब्रह्मा ने जब ये भौतिक जगत का निर्माण किया सृष्टि किया भगवान की आज्ञा के अनुसार तो वो बहुत दुखी हो गए क्यों दुखी हुए हैं क्योंकि उनको इसलिए दुख लग रहा था कि मैंने ऐसी चीजें ऐसा ये जेल बनाया है ये भौतिक जगत जो भी जीव इस जगत में आएगा वो कष्ट प्राप्त के बिना रह नहीं सकता मतलब यहां आएगा तो फंसी जाएगा और पूरे जीवन भर लाखों करोड़ों जीवनों तक केवल कष्ट ही कष्ट अनुभव करेगा दुख ही दुख अनुभव करेगा सुनो कहा क्या सेवा मुझे मिली है सेवा मिली है, तो भी क्या मिली है सारे जीवों को बांध के रखो जकड़ के रखो मैंने इस सृष्टि बना दी तो ऐसे ब्रह्मा बहुत अधिक दुखी हो गए थे तो फिर ब्रह्मा ने थोड़ा तपस्या किया और प्रार्थना की। नमस्ते जगदाधार गाधर पंकजा देव जातो विश्व सृष्टिक मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ लेकिन मेरे हृदय में बहुत अधिक दुख है क्या दुख है कि मैं देख रहा हो कि जगत में जो भी जीव आएगा वो कष्ट अनुभव करेगा तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन दो तो भगवान लक्ष्मी के साथ प्रकट हो जाते हैं गरुड़ के ऊपर कृष्णा और वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा हाँ सागर शोत्तरे तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे कि एक स्थान है एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में मैं सदैव पर्सनली निवास करता हूँ और कोई भी जगत का जो जीव है से इस जगत के उसे तंग नहीं करेंगे और इस भौतिक जगत से वो सरलता से मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है केवल उस मेरे पवित्र भूमि का स्पर्श करने मात्र से हाँ तो उन्होंने कहा है ये भूमि ब्रह्मा को वो कहते हैं महानदी के दक्षिण की ओर सागर के तट पर ये मेरा स्थान है हा? जो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है फिर हम सुनते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर जाते हैं उस स्थान में और वो जाते हैं तो ब्रह्मा और फिर यमराज भी आते हैं उनके साथ तो ये दोनों हा? जब देखते हैं और वो और जानना चाहते हैं तो भगवान लक्ष्मी को कहते कि आप क्या करो इन इन दोनों को एक लेक्चर दे दो तो लक्ष्मी इस धाम की ग्लोरीज़ को सुनाती हैं तो यमराज सोचता है कि अरे मेरे लिए सेवा बचाई नहीं मेरे पास कौन आएगा नरक यात्रा भुगतने के लिए मैं तो खाली बैठा ही रहूंगा हा? तो लक्ष्मी ने कहा कि बाकी सारा जगत के लोग तुम्हारे अंडर हो सकते हैं लेकिन जो भी मेरा ये जो धाम है नीलाचल जगन्नाथपुरी इसमें आपका प्रभाव हा? से कोई प्रभावित नहीं होगा आ, वो, वो आपके दायरे से बाहर है तो इस प्रकार से ब्रह्मा भी और यमराज आदि उस धाम का शरण ग्रहण करते हैं हर बार रहकर क्या करते हैं सदैव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जब ब्रह्मा से इन सबने सुना तो लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्रह्मा लक्ष्मी से जब इन दोनों ने सुना तो उन्होंने कहा लक्ष्मी ने, ने कि ये ब्रह्मा और हे रवि नंदन रवि के पुत्र है, है जिनका नाम क्या है इंद्र दिम्नो नाम राजा युगे सत्य भविष्य की वैष्णव सर्व यज्ञ नाम महारता शास्त्र कोविदा की आगे चलकर इंद्र दिम्नो जो राजा है वो प्रकट होने वाले हैं आप दोनों उनकी सहायता करो तो आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि भारत वर्ष में ह जो उज्जैन है अवंती वहाँ उज्जैन का पहला नाम अवंती देश था। तो वहाँ राजा इंद्रद्युम्न प्रकट हुए है और राजा इंद्रद्युम्न इतने अधिक फेमस थे अपने दिव्य गुणों के कारण और इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय में केवल एक इच्छा थी और उनके पत्नी जिनका नाम था गुंडी उनके हृदय में भी सेम डिजायर थे क्या इच्छा थी शास्त्र कहते कहते हैं कि वो वो हाँ, वो हमेशा किसी को मिलते थे थे थे राजा तो एक ही प्रश्न पूछते यत्र जगन्नाथम पर शाम फेस, फेस जगन्नाथ कृष्ण को देखना चाहता हूं आप मुझे बताओ कि ये ऐसे जगन्नाथ देव या कृष्ण को कहा मैं देख सकता हूँ कहा परम भगवान जो सदैव अपने दिव्य सौंदर्य पूर्ण रूप में वो निवास करते हैं तो ऐसे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा इंद्रदिम्न थे सुशील थे पुण्यात्मा थे सत्यवादी थे तो ऐसे इंद्रदिम्न राजा हाँ साधु या वैष्णव की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते थे उन्होंने अपने जो अंतपुर है महल है जहाँ वो निवास करते थे उसी के साथ क्वार्टर रूम्स बनाए थे जो भी उनके राज्य में साधु थे आते थे, उनके वैष्णवा हाँ, रहते थे कहाँ से आते हैं तो कोई भी उनको मिलता था इंद्रद्युम्न राजा को तो वो हमेशा उनको पूछते थे कि आप बताओ कौन सा वो स्थान है जहा में साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण को देख सकता हूँ अपने दिव्य अपने आंखों के द्वारा तो फिर एक दिन वो जो राजा हैं उन्होंने उन्होंने एक एक जब सभा हुई तो प्रश्न पूछा या उनमें से एक साधु साधु खड़ा हुआ और ने कहा कि मैं तो अभी अभी, अभी आया हूँ बहुत अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके और लेकिन सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं साक्षात गदागर कृष्णा पर्सनली अपने दिव्य रूप में निवास करते हैं तो ये राजा को बहुत अच्छा लगा राजा तो यही ढूंढ रहा था कृष्ण को कैसे मैं देखूं प्राप्त करूं अभी हम भी हमारे जीवन में अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे हैं बचपन से लेकर हम कुछ डिग्रियाँ ढूंढ रहे हैं लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं डिग्री हासिल करनी है ये बनना है लेकिन यहाँ राजा के पास सब होने के बावजूद भी वो एक चीज क्या एक चीज को ढूंढ रहे हैं कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो ऐसे ने जब प्रश्न पूछा तो वहां के एक साधु ने कहा कि मैं अभी अभी एक स्थान से आया हूं जहां साक्षात कृष्ण निवास करते हैं हां, तो उन्होंने कहा कि कौन सा वो स्थान है वो कहते वर्ष भारत संघ के दक्षिण दक्षिण क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम कहते कि दक्षिण में हाँ जो ओडिशा उण में वर्णन आता है कि वोरिसा जो स्थान है जहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में कृष्ण निवास करते हैं और वो पर्वत के ऊपर एक वटवृक्ष है कई बड़ा। वटवृक्ष के नीचे भगवान अपने नील माधव के रूप में निवास करते हैं कौन से रूप में निवास करते हैं नील माधव के रूप में निवास करते हैं और उन्होंने कहा इतना ही नहीं सारे देवता इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव ये सब आते हैं और भगवान कृष्ण जो नील माधव हैं, जिनका नील वर्ण है चतुर्भुज रूप है उनका स्तुतिया करते हैं और अलग अलग व्यंजन लाकर उनको ऑफर करते हैं तो उन्होंने कहा यत्र साक्षा जगन्नाथ शंकर चक्र गदादर जंत नाम दर्शनाथ मुक्ति यो ददाती कृपा निधि की यहां ऐसे स्थान में नीलमाधव के रूप में कृष्ण निवास करते हैं और वो क्या करते हैं शंक चक्र गदा आदि को धारण किए हुए हैं जंतु नाम दर्शना जंतु मीन्स क्या जीव जीवों को केवल अपने दर्शन देकर वो मुक्त करते हैं तो ऐसे भगवान यो ददाती कृपा निधि बहुत अधिक कृपा मय है तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का कृष्ण का वर्णन किया राजा ने कहा उस साधु को कि आपको मैं क्या दू क्या कामना है धन आदि दू हम हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है वो साधु जाते हुए राजा को कहा कि हे राजा तुम क्या करो केवल जीवन में दो चीजें करो इसी प्रकार की लालसा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रखो और दूसरा क्या है सदैव कृष्ण का स्मरण करो और तीसरा है सदैव कृष्ण के नामों का उच्चारण करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे उन्होंने कहा ऐसे भगवान नीलमाधव जो वहां निवास करते हैं उनका दर्शन प्राप्त करने मात्र से व्यक्ति योग्य होता है उनके धाम में वापस जाने के लिए तो राजा के हृदय में बहुत अधिक व्याकुलता जागृत हुई लालसा जागृत हुई तो राजा ने अपना जो मंत्री था उनको कहा कि कहा है वो स्थान उसको ढूंढने के लिए भेजो हाँ, तो अलग अलग चारों दिशाओं में चार प्रकार के लोग जाते हैं और जो मंत्री था राजा का उसका भाई उनका भाई था जिनका नाम था विद्यापति क्या नाम था लाउली हाँ विद्यापति विद्यापति हाँ बड़ा अच्छा ब्राह्मण था और बहुत डिवोशन बहुत भक्ति उनके हृदय में थी तो ऐसे विद्यापति को जब भेजा तो विद्यापति एक दिशा की ओर चलने लगे और चल निकल निकलते ही उनको इतना आनंद हो रहा था विद्यापति कहते हैं सफलम यद भगवतो कि कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे हाँ आज इतनी अच्छी सुबह है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूँ और वो समय दूर नहीं है जिनको देखने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं जिनका एक मात्र एक एक एक समय में दर्शन करने मात्रा से ऐसे भगवान को मैं साक्षात देखूंगा ऐसे चक्र या चक्र धरण करने वाले कृष्ण को तो ऐसे जो विद्यापति हैं वो निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए फिर विद्यापति बहुत लंबा ट्रैवलिंग करते करते एक स्थान में आते हैं जहां वो देखते हैं कि एक एक शबर जाति आदिवासी जाति है उनका एक विलेज था उस स्थान में लोग अलग अलग स्थानों में शाम के समय में बैठे थे और बैठकर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं कृष्ण कथा आपस में डिस्कस कर रहे उनके पास और उन्होंने कहा अभी संध्या का समय हुआ है मैं यहां निवास करना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि हमारे इस गांव के जो मुखिया है प्रमुख है उनका नाम क्या है विश्व आप कोई विश्व का घर है विश्ववसु के घर में जाकर निवास कीजिए हाँ तो ये विद्यापति जब गए तो विश्ववसु के घर में गए तो अतिथि के रूप में तो विश्ववसु नहीं थे घर में विश्ववसु बाहर चले गए थे और उनके जो पुत्री है ललिता वो वहां थे उन्होंने स्वागत किया उनको जल आदि दिया बैठने के लिए स्थान दिया और थोड़े ही समय में ललिता के जो पिता है विश्व वो आए और आकर उन्होंने हाँ, उनका स्वागत आदि किया और परमिशन दिया रुकने के लिए लेकिन विद्यापति ने देखा कि अरे जो विश्व बसु संध्या के समय वापस आया है जैसे उसने घर में प्रवेश किया है तो उसके शरीर से कस्तुरी मृग जो सुगंध है कस्तुरी का उससे भी अधिक हाँ, सुगंध पूरे घर में फैल रही है और वो कई प्रकार के अद्भुत व्यंजन अपने साथ लेके आया है, फूड आदि तो तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि ये, ये अच्छे है। तो कुछ दिन वहां रहे तो ललिता उनकी सेवा करते थे विद्यापति के तो उनके साथ उन्होंने विवाह किया विद्यापति ने ललिता के साथ और वो सोच रहे थे वो एक, एक, एक मिशन को लेकर आए थे क्या मिशन था भगवान कृष्ण या जगन्नाथ को ढूंढना कृष्ण को ढूंढना माधव के रूप में तो उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा है ललिता आप बताओ कि ये ये कृष्णा आपके जो पिता है, और शाम के समय जाते हैं है, तो है, दिव्य सुगंध से और फिर वो अपने साथ इतने अच्छे अच्छे व्यंजन लाते हैं तो ये थोड़ा सा क्योंकि पिता ने मना किया था किसी को मन बताओ हर वो विश्व बसु जाते थे नील माधव कृष्ण ज साक्षात विराजमान है उनकी सेवा करने के लिए देवतागर वहां आते थे उनकी सेवा स्तुति के लिए अलग अलग भोगा भोगा भोगा या प्रसाद बनाकर भगवान को आर्पित करते थे उन्हीं जो प्रसाद को लेकर विश्व घर आते थे और भगवान की सेवा से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि उसे सुगंध निकल पड़ती थी भगवत सेवा से तो ऐसे ललिता ने फाइनली उनके पति विद्यापति को कहा कि हाँ मेरे मेरे जो पिता हैं वो जाते हैं नील माधव की सेवा करने के लिए जो नील माधव तो इनको बहुत आनंद हुआ कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ यहाँ वो मुझे मिले हैं नील माधव उन्होंने तो कहा अपनी पत्नी को कहा कि तुम बताओ अपने पिता से रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे अपने साथ ले जाए एक दिन तो फिर उनकी ललिता ने कहा मेरे पिता ने मना किया लेकिन कभी मैं तुम्हारा पति हूँ मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तो ललिता पिताजी को कहते कि आप मेरे पति को ले जाइए पिताजी गुस्सा गुस्सा हो हो गए गए तो ललिता क्या क्या करने लगी आ? जो आ, क्या कहते उसको आंसू हैं आंसू बहाने लगी रोने लगी वो बड़ा अस््र है आंसू क्या है अस्त्र है हृदय को जीतने के लिए तो पिता बड़े कॉमल हृदय के ठीक है ठीक मैं ले जाता हूँ तो उन्होंने कहा एक शर्त है उनको क्या करो उनकी आँखें बांधी जाएगी हाँ उनको मैं ले जाऊँगा फिर वापस ले आऊँगा तो वैसे ही किया तो विद्यापति के कुर्ते के जेब में जो ललिता है उसने जो मस्टर्ड सीड है हाँ उसके जो दाने वो डाल दिए और बारिश के दिन थे तो जब इनको आँखें बांध उस स्थान में ले जाया गया तो रास्ते में मस्टर्ड सीड्स को फेंकते जा रहे थे जब वहां पहुंचे विद्यापति उन्होंने देखा जब उनकी आँखों को खोला तो देखा कि इतने अद्भुत इतना सौंदर्य की खान है कृष्णा नील, नील वर्ण है और चतुर्भुज रूप में है शंख चक्र गदा गारण किया है उनके शरीर से अंग कांति निकल रहे हैं विद्यापति देखकर अस्तित हो गए उन्होंने अपने जीवन में ऐसे सौंदर्य को देखा नहीं था और फिर उन्होंने वो जो विश्व वस्तु थे उन्होंने कहा मैं थोड़े से फूल फल आदि घूम रहे थे सरोवर था उसके उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था बैठते बैठते वो कौवा थोड़ा सा सो गया सोकर नीचे गिर गया कहा गिरा सरोवर के चल में जैसे वो सरोवर था रोहिणी कुंड उसका स्पर्श हुआ तो वो कौवा चतुर्भुज रूप विष्णु के जो भक्त है दूत है उनका रूप धारण करके स्पिरिचुअल चला गया तो ये ने का कितना इजी है एक मानसादी खाने वाला कौवा गंदगी खाने वाला कौवा भी भगवान के धाम बड़े सरलता से जा सकता है तो मैं ये चांस क्यों छोड़ो हम जाना चाहते भगवान के धाम नहीं भगवान के नाम नहीं जाना चाहते जाना चाहते तो हम फर्स्ट होते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं अपने जीवन में प्राधान्यता लाइफ में पहले पहुंचना है पहले सर्व करना है हर चीज में भगवान फर्स्ट हाँ अभी क्या है हर चीज में भगवान लास्ट इससे पता चलता है कि हम यही रहना चाहते हैं हम नहीं जाना चाहते भगवान वगैरह के पास हम तो यहा करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं हाँ काल रूपी सर्प हा? जो चूहा है वो मस्ती करते रहता है उसको पता नहीं सर्प उसको देख रहा है काल रूपी सर्प और कुछ ही क्षणों में सर्प क्या करता है सारी इंजॉयमेंट को खत्म कर देता है उसको निगल लेता है और उसी के घर में रहने लगता है चूहा इतना तो दिन रात मेहनत करके क्या करता है घर बनाता है और साफ आके क्या करता है उसको खाता भी है उसके घर में रहता है हमारी दशा वही है हम यहाँ जहाँ घर नहीं बनाना है भौतिक जगत में उसी में फिक्स होना चाहते है। हाँ, हैं। हैं, लेकिन भगवान कहते मृत्यु शाहम अर्जुन मेरे पास नहीं आते ना वो लोग ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ कैसे जाता हूँ काल के रूप में मृत्यु के रूप में और उनकी सारी आसक्तियों को छीन लेता हूँ जबरदस्ती छीन लेता हूँ वो देना नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार से हम नहीं जाना चाहते भगवान के पास वापस तो ऐसे विद्यापति ने सोचा कि मैं मुझे जाना है तो तुरंत तो पेड़ के दौड़ पड़े टहने के ऊपर चढ़े शाखा के ऊपर और जंग लगाने वाले थे वहां से तो उस समय आकाशवाणी अरे अरे विद्यापति तुम एक मिशन एक एक सेवा को लेकर आए हो राजा इंद्र के लिए तुम यहाँ आए हो तुम्हें वापस जाना होगा उनको ये न्यूज दो कि मैं यहाँ हूं हा? तो फिर राजा हाँ ये ये जब विद्यापति सुनता है तो विद्यापति फिर वापस जाने लगता है फिर विद्यापति सोचता है कि नहीं नहीं मुझे तो राजा को बताना है नहीं उसको तो विद्यापति भगवान की सेवा आदि करता है उनका गार्डलन लेता है उश्वाद स्वीकार करता है और फिर थोड़े ही दिनों में हाँ भगवान क्या हो जाते है? उस स्थान से अप्रकट हो जाते हैं नीलमाधव के रूप में तो ये विद्यापति वहां से दौड़ते हुए अवंती आया अवंती जो उज्जैन है राजा वेट कर रहा था कि अरे विद्यापति आए नहीं वापस विद्यापति ने गाइडलाइन दिया राजा ने धारण किया, प्रणाम आदि किया और कहां बताओ, बताओ, कहां निवास कर रहे हैं उन्होंने तो कहा मैंने साक्षात देखा है आप चलिए राजा इंद्र ने एक भी चीज सोची दूसरे दिन अपना पूरा परिवार आदि को लेकर जगन्नाथपुरी की ओर रवाना होने लगे उस स्थान की ओर नीलम महाव के दर्शन के लिए लेकिन जब प्रजा ने देखा कि हमारे राजा जा रहे हैं तो सारी प्रजा अपने अपने बैग भर के अपना अपना सामान लेकर घर छोड़कर राजा के पीछे तो सारा वो उज्जैन खाली हो गया हजारों लोग निकले किसको देखने के लिए कृष्ण को देखने के लिए जैसे आप महाराष्ट्र में भगवान विठल है जो अभी शयन एकादशी थी, थी ना उस दिन महाराष्ट्र के हर गांव में से लोग वॉक करते हैं चलते हैं एक महीने के लिए किसके लिए क्यों चलते हैं वहां द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में है उनको केवल देखने के लिए केवल उनका दर्शन करने के लिए हजारों हजारों में भी 10 या 15 लाख लोग महाराष्ट्र में वॉक करते हैं एक साथ डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में से और फिर एक जगह मिलते हैं कहा मिलते हैं वहां एक आध्यात्मिक स्थान है पंडरपुर जहां भगवान विठल को देखने के लिए कृष्ण को देखने के लिए तो वैसे ही राजा निकले और वो जब पहुंचे उस स्थान में महानदी के तो उड़ीसा के राजा ने कहा कि आप आने से पहले एक बड़ा तूफान और भगवान की ये योजना थी भगवान नीलमाधव उस स्थान से अप्रकट हुए हैं और भगवान ने अपने जो भक्त थे विश्व उनको कहा कि मैंने तुमसे तो बहुत सरल सेवा स्वीकार की है लेकिन मैं अभी ऐश्वर्य सेवा ऐश्वर्यशाली सेवा को चाहता हूँ इसलिए मैं राजा इंद्र से सेवा लेना चाहता हूँ तो तो लेकिन का में क्या सेवा लेना चाहता हूं? तो फिर, जब गए वहां से आगे महानदी के किनारे से आगे गए जगन्नाथपुरी की ओर वहां जाकर उन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञ किए उस यज्ञ से नरसिम्हा देव प्रकट होते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि मैं क्या क्या होऊंगा कल समंदर में में उड़ या लकड़ के रूप रूप आऊंगा बहते हुए उससे क्या करो उस लकड़ी से आप मेरे विग्रह बनाओ बनाओ मूर्तियों को मेरा विशेष है तो दूसरे दिन राजा ने देखा कि भगवान सुबह समंदर के किनारे आ, जो लक्कड़ के आया था जिसके ऊपर शंख चक्र गदा के चिन्ह थे और उसको खींचने लगे हाथी घोड़े वो खींचा नहीं जा रहा था भगवान ने कहा मेरा जो पुराना भक्त है, है विश्व वसु उनको ले आओ सोने का रथ हो जिसके ऊपर डालो फिर उससे विग्रह बना तो राजा ने वैसे किया विश्ववसु को लाया और उस जो बड़ा सा उड़न लक्कड़ का वो था उसको लाया और फिर अलग अलग जो शिल्पकार है कार्पेंटर है उनको बनाया बुलाया गया कि कौन इससे भगवान के विग्रहों को बनाएगा मूर्तियों को बनाएगा तो अलग अलग आते थे और वो अपने जो अवजार हैं हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको यूज करते थे तो टूट जाते थे फिर स्वयं भगवान महाराणा विश्वकर्मा के रूप में आते हैं एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में और वो कहते कि राजा मैं विग्रह बना सकता हूँ सुचारे तो बूढ़ा व्यक्ति क्या बनाएगा लेकिन चलो ट्राई जस्ट ट्राई ट्राई करते हैं तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन मुझे 15 दिन चाहिए कि आप क्या करो डोर्स बंद करूंगा एक रूम के अंदर भगवान के विग्रहों को बनाऊंगा मूर्तियों को बनाऊंगा हाँ मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए इंद्र दिव्य ने कहा ठीक है तो फिर वो जो शिल्पकार था या कारपेंटर महाराणा वो बनाने लगे विग्रहों को तो शुरुआत के साथ पाँच छः दिन आवाज आ रही थी टक टक टक टक आवाज आने लगी फिर उसके बाद आवाज आना बंद हो गई तो राजा इंद्रद्नू को चिंता लगी कि अरे वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर विग्रहों का निर्माण कर रहा है उसको ना जल दे ना दे रहे रहे हैं फूड खोलो वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया होगा, तो मर गया होगा। हाँ। हमें सहायता करनी चाहिए तो अपने पत्नी की बात को सुनकर उन्होंने क्या किया राजा इंद्रद ने उस रूम के डोरस खोले दरवाजे खोले तो उनको क्या नजर आए जगन्नाथ स्वामी के बलभद्रदेव्री के के। आए। तो आएसे, आएसे भगवान तो इंद्रद्युम्न ने देखा अरे क्या है मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है ना उनके हाथ है पूर्ण ना उनके पाव है ना उनके अलग अलग अंग है तो इंद्रदम्न राजा अपने पत्नी गुंडीचा को डांटने लगे कि तुम्हारे कारण मैंने क्या किया है दरवाजा खोला है। और देखो मैं कितना अपराधी ऐसे कि तो ही रूप उनको है तो बहुत चिंता करने लगे हम उन्होंने फिर उपोषण शुरू किया जल आदि का त्याग किया अपने वस्त्र त्यागे हर आमरण उपोषण के बैठ गए अपने आप को क्या करने के लिए प्रायश्चित कर देने के लिए अनुताप करने लगे रोने लगे उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का क्या लाभ मैंने कृष्ण के प्रति इतना बड़ा अपराध किया है उनके विग्रहों को पूर्ण नहीं होने दिया तब तो उस समय हम नारद आते वहां और नारद कहते हैं नारद ने जब देखा जगन्नाथ ये तीन विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आधे आधे हैं सारे नाव के हाथ पाओ कान नाक कुछ भी नहीं है तो नारद ने कहा कि हे ऐसे नहीं है ये अपूर्ण नहीं है ये क्या है पूर्ण है कृष्ण अपूर्ण कैसे हो सकते पूर्ण पुर्न मधर्णापूर्ण उदक्षते पूर्णश् पूर्ण आदाय पूर्णमेवावशिष्य कृष्ण क्या है सदैव पूर्ण है उनसे निकाल लो तभी भी वो पूर्ण बने रहते हैं जब यह श्लोक हाँ पढ़ता हो तो मुझे हमेशा उसकी याद आती है कंप्यूटर की उसमें अब डाटा ट्रांसफर करो तो डाटा क्या होता है बना रहता है कि नहीं ट्रांसफर करते तो वैसे, वैसे वैसे बना रहता है जो भी फाइल है हाँ दूसरे कंप्यूटर में तो भगवान से तुलना करना उचित नहीं है लेकिन हाँ कृष्ण क्या है सदैव पूर्ण है तो ऐसे जब नारद ने देखा नारद ने कहा कि हे राजा इंद्रदेव ने तुम सबसे अधिक फॉर्चुनेट सोलो भाग्यशाली जीव कि भगवान कृष्ण ने अपना ऐसा रहस्यमय रूप केवल आपके लिए प्रस्तुत किया है आपके लिए प्रकट किया है ऐसे रूप को देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तो इस जगत के मनुष्यों के लिए कितना दुर्लभ है तो फिर नारद ने कहा अपूर्ण नहीं है पूर्ण है और इस रूप का दर्शन किसने किया है मैंने स्वयं किया है तो ने थोड़ा सा खुश है उन्होंने कहा बताओ बताओ कहा आपने देखा है कहा दर्शन किया है तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखा है इसको द्वारका में कहा देखा है कहा? और जोर से हाँ धाम का नाम लेना चाहिए द्वारका जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ रामेश्वरम वृंदावन मथुरा अयोध्या तो ऐसे उन्होंने कहा मैंने द्वारका में देखा है तो ये सुनने के लिए उत्साहित हो गए तो फिर उन्होंने कहा बताइए तो एक बार जो नारद है वो गए द्वारका में और नारद इसलिए गए थे कृष्ण को स्मरण दिलाने के लिए किसका स्मरण दिलाने के लिए गए थे ब्रजवासियों का नारद जब वहां गए तो नारद इस भावना से गए कि मैं द्वारका में स्थापित करूँगा कि वास्तव में इस जगत में जो टॉप मोस्ट डिवोटीज़ हैं, डिबोटी भक्त कोई है तो वो वृंदावन के निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनसे उत्कृष्ट, उनसे अधिक समर्पित, उनसे अधिक अधिक डेडिकेशन, या उनसे अफेक्शन ने कृष्ण के लिए कोई और डिवोटी नहीं है इस संसार में उनके प्रेम की उनकी सेवा की उनकी शरणागति की तुलना संसार में किसी और से की नहीं जा सकती जो जो के के पास कृष्ण लिए उनके में जो प्रेम है उनके पास गए विशेष रूप से सत्य भामा और रुक्मिणी के पास का आप कितनी भाग्यशाली हो आप सदैव कृष्ण की सेवा में लगी रहती है हा? तो आपसे अधिक भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं है अब सबसे उन्नत है। सबसे अधिक तो उन्नत आप, आप भगवान के बहुत करीब हैं तो नारद ने प्रणाम किया तो ये बेचारी रानिया रोने लगी नारद को सारा संसार क्या करता है प्रणाम करता है हाँ नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नामे नारद मुनि सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं अपने बिना के साथ तो ऐसे नारद मुनि का प्रणाम को स्वीकार करते हुए रानिया बहुत डर गई दुखी हो गई रोने लगे जोर जोर से नारद को कहने लगे लगी आ, ये दोनों की हम जब से हमें शादी हुआ है जब से हमारा विवाह हुआ है तब से हमें सुख सुख नाम की चीज क्या हो गई हमारे जीवन से निकल गई तो नारद ने कहा ऐसे कैसे संभव है आपका तो विवाह साक्षात किससे हुआ है कृष्णा और वो तो आनंद आनंद आनंद आनं क्या है उनमें थुस थुस के भरा है कोई भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है तो दुखी कैसे हो सकता है लेकिन इन रानियों ने कहा क्या बताएं हमारा दुख का जो ये कथा है आपने हृदय का दरवाजे खोले किसने खोले दरवाजे किसने खोले दुख के दरवाजे हाँ रानियों ने किसके पास नारद के पास इसका मतलब आप यहाँ है मैं और दस मिनट बोलता हूँ जस्ट कल्कलूड करता हूँ तो जब नारद के पास ये रानिया हाँ, रोने लगी और उन्होंने कहा क्या बताया कि इतना अधिक दुख है हम इनकी इतनी सारी सेवा करते हैं पर्सनली सेवा करते हैं लेकिन फिर भी हमसे वो संतुष्ट नहीं कृष्णा। कहने लगी कि वो मेरे रूम में सोते हैं कृष्ण भगवान तो भी रात्रि के समय में, में मेरी बेनी खींचते और चिल्लाते रहते हैं ओ राधा ओ ललिता आप कहा हो हे मदर यशोदा मुझे भूख लगी है मक्खन कहा है तो अभी ये सोचते हैं कि हम इतने दिन रात सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसका स्मरण हो रहा है उनको? का। वो चिल्लाते हैं, हे हे हे हे हे मेरे सुबल, हे, हे, हे, आप कहा हो चलो चलो टाइम हो गया है कहा जाने का टाइम हो गया है गयों को चराने के लिए बछड़ो को चलाने के लिए तो ऐसे कृष्ण इवन द्वारका में होने के बाद भी हाँ उनका चित्त उनका हृदय उनका मन उन्होंने कहा बेच दिया था ब्रजवासियों के लिए बेच दिया था तो ऐसी हर ये जो हारिया हैं बोलते जा रही हैं लंबा बहुत लंबा कथा है वो हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें वर्णनाता है ये सब बोलते जा रहे थी बोलते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना क्या क्या चीजें इन ब्रजवासियों के पास तो जैसे ही फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको किसको पूछना होगा रोहिणी को किसको क्योंकि रोहिणी वृंदावन में निवास कर रही थी जब कृष्ण और बलराम वहां थे कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा जब 11 साल 10 महीने 10 साल और कुछ महीने के थे तब अक्र के साथ वो मथुरा आए थे इस ग्यारह साल के समय में रोहिणी ने कृष्ण की हर चीज को देखा था इवन कृष्ण द्वारका में थे जब उनको भूख लगती थी तो उनको कोई ऐसा अपना नजदीक का महसूस नहीं होता था जिसको आप ओपनली बोल सकते हो डांट सकते हो छीन सकते हो इवन देवकी या वसुदेव आदि के साथ भी उनका ऐसा इतना फ्रेंडली संबंध नहीं था लेकिन उनको भूख लगती थी द्वारका में कृष्ण को तो किससे मांगते थे रोहिणी से क्योंकि रोहिणी जानती है ब्रज के मूड को ब्रज की भावना को तो ऐसे भगवान कृष्ण हम ब्रजवासियों के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे तो नारद ने कहा कि आप सब क्या करो यही प्रश्न कि ये क्यों ऐसा है हा? ये किसको पूछो रोहिणी को पूछो तो ये रोहिणी रोहिणी जो रुक्मिणी और को बुलाती है रोहिणी माता जो बलराम की मदर है और उनको एक मंडल से बड़ा सा आसन देती है और इतना बड़ा हॉल होता है जिसमें कितनी रानियां बैठी इलेक्शन के लिए सोलह 108 साइलेंस कोई बच्चों को एंट्री नहीं था को सुन रही थी और जैसे रुक्मिनी को उन्होंने ऊपर का स्थान दिया सारी रानिया बैठ गई इसी उत्सुकता से क्यों ऐसा है उन्होंने कहा इन रानियों ने कहा कि हम इतना अधिक उनकी सेवा में लगे हैं और हम ये नहीं जानते कि ये ब्रजवासी उनके पास क्या ऐसी चीज है प्रॉपरली आभूषण है वो तो बेचारे अपने फल फूल लगाते रहते हैं इतना अच्छा शंगर आदि नहीं कर पाते उनके पास इतना अच्छा अधिक धन या ऐश्वर्या इतने वराइटीज ऑफ फूड बड़े बड़े महल सुंदर सुंदर वस्त्र आदि नहीं है कि फिर भी क्यों उनसे आकृष्ट है रुक्मिनी कही थी क्या जरूर वो कुछ मंत्र जानते होंगे उस मंत्र का उच्चारण करके कृष्ण क्या हो गए हैं उनके वश में हो गए हैं और वास्तव में ब्रजवासी एक ही मंत्र को जानते हैं और वो क्या है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे सब जब सुना रोहिणी ने तो रोहिणी की आंखों में आंसू आने लगे वो रोने लगे ब्रज का स्मरण हुआ आया। और उन्होंने कहना शुरू किया हाँ वृंदावन की महिमा को उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन करती हूँ कि क्यों कृष्ण इतने आसक्त हैं ब्रजवासियों के प्रति वहाँ ग्वाल बाल गोपीकाय नंद महाराज यशोदा वहाँ की गाय सबसे कृष्ण के हृदय में प्रगाड़ प्रेम है तो ये क्यों है उन्होंने कहा आप सब तो इस रानी सब सेवाएं कर रही हो लेकिन आप आप क्या हो आपने पूर्ण रूपेण अपना जो हृदय है वो कृष्ण को नहीं प्रदान किया है आपने क्या किया है भी आपके दस बच्चे और एक एक दस पुत्र है और एक पुत्री है हर रानी के ग्यारह पुत्र आदित्य है उन्होंने अपने आपका हृदय को टुकड़े टुकड़े करके हर एक बच्चे को बांटा हुआ है हर बचा कुछा किसके लिए है कृष्ण के हृदय है, हाँ। तो है।, है। तो शरणागति है, है, है केवल कृष्ण के लिए हम एक में प्रदान करें हमारे ड्यूटीज हो सकते हैं पति धर्म धर्म है, पत्नी है, आप अपने आप निभाओगे सरलता से ब्रजवासियों के पास भी यही चीजें थी उनके पास भी पत्नी है बच्चे हैं घर है बिजनेस है सब है लेकिन उनका हृदय उन सब चीजों के लिए नहीं है हृदय किसके लिए है कृष्णा के लिए उनके जीवन का जो सेंटर है वो कृष्णा है तो वास्तव में वृंदावनवासी बनना या जीवन में कृष्ण को सेंटर बनाया है वो व्यक्ति ब्रजवासी है वो व्यक्ति वृंदावनवासी है वो व्यक्ति चाहे झाजी रहे वो धामवासी है हाँ भगवान का निकट पार्षद है अंतरंग सखा है इस प्रकार से रोहिणी ने बहुत कुछ चीजें कही और रोहिणी ने कहा मैं बोलने जा रही हूँ ये ब्रज लीला कहानी इसका एक आकर्षण है कि जहाँ भी कृष्ण होंगे वो इस स्थान में आए बिना नहीं रह सकते कृष्ण को खींचने के लिए हाँ कृष्ण कहाँ से क, कैसे आकृष्ट होते हैं यत्र गायंती मत बक्ता तत्र तिष्टा में नारद भगवान कहते कि जहा जहा मेरे वक्ता मेरा गुणगान गाते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं नारद उस स्थान में जाकर निवास करता हूं बैठता हूं तो हम अब हम कृष्ण कथा में हो हो या ना हो लेकिन कृष्ण क्या होते हैं अपनी कथा को सुनने के लिए जरूर होते हैं तत्पर रहते हैं तो नारद इसने रुक्मिनी ने कहा कि, कि किसी एक को दरवाजे में खड़ा रहना होगा अभी सब बड़े बड़े बैठे है तो देखते कि सबसे छोटा कौन है ढूंढते कि नहीं छोटे को काम में लगा देते हैं बड़े सब गपे मारते रहते हैं प्रजल करते हैं हाँ तो उन्होंने देखा कौन छोटी है यहाँ कौन छोटी थी वहाँ कौन थी जोर से हवा जोर हाँ सुभद्रा महाराणी सुभद्रा सुभद्रा देवी वहां थी ने कहा सुभद्रा तुम जाओ जाओ वहां खड़ी रहो दरवाजे में खड़े रहो हाँ सुभद्रा देवी ने कहा मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा हाँ लेक्चर को कैसे छोड़ सकती ब्रज लीलक कहानी रोहिणी के द्वारा आखो देखा हाल हा रोहिणी ने अपने 11 साल में क्या किया था लाइव देखा था कृष्ण के हर एक्टिविटीज को उसको वर्णन करने जाए जिसने देखा है वो वर्णन करे तो आप सोच सकते हैं कितना अद्भुत है हा? तो वो सुभद्रा देवी दरवाजे में गई लंबा सा दरवाजा था वो गई और कैसे आईसी खड़ी नहीं रही हा? सेवा दिया तो पूरा करना चाहिए हा कोई आमदर ना आ जाए दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई एक खादी दर एक खादी दर एक पावीदारावीदार छोटे बच्चे होते हैं ना ब्लॉक करते हैं दरवाजा ब्लॉक कर दिया इस का कैसे कोई अंदर आता है देखता हूँ लेकिन रोहिणी जानती थी कि ये दो लोग आए बिना नहीं रह सकते कृष्ण को आ, उनके भक्तों का जब गुणगान होता है क्योंकि भक्तों के गुणगान में भगवान का गुणगान क्या है सम्मिलित है निहित है तो कृष्ण जहां मर्जी हो अपने सारे ड्यूटीज़ को फेंक देते हैं और दौड़ते हैं उस में। में तो कृष्ण समय के साथ सुधर्मा सभा थे। आप देखो कितने विनम्र कितने सरेंडर है मथुरा के कंस को मार दिया खुद राजा बन सकते थे लेकिन उन्होंने अपने भक्त उग्रसेन को क्या बनाया राजा और उनका सर्वंट बन के रहे द्वारका में भी कैसे रहे वो सरवण बन के उग्रसेन का हर समय उग्रसेन ऊंचे आसन में बैठते थे कृष्ण नीचे मैं भी में द्वारकाध कहा जाता है लेकिन सदैव वो किसके अंदर थे के अंडर। भक्तों के आ, भक्तों के भक्तों भक्तों तो ऐसे कृष्ण वहां थे उद्धव से चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हाँ तो उन्हें तुरंत प्रकाश ऑन हो, हो गया क्या ले गया क्या गया है वह बोलने जा रही है कि नहीं होता शुरू हो ही गया था थोड़ा सा कृष्ण क्या हुआ बलराम के साथ भागते हो गए भागते हुए आए भागते हुए आए तो देखा कि धीरे धीरे करना चाहिए भगवान तो आपने धीरे धीरे कदम डालते हुए देखा दरवाजे तो क्या किया है ब्लॉक किसने ब्लॉक किया है सुभद्रा देवी आप थोड़ा इमेजिन करिए अंदर बहुत बड़ा हॉल है देवी ने रोड बंद कर दिया कृष्ण आए सुभद्रा देवी के ये बोल खड़े हो गए और उनकी गति धीरे हो गए जैसे जैसे कृष्ण कथा ब्रज के बारे में सुनने लगे ब्रज का स्मरण उनको हो आया उनका हृदय भारी हो गया हाँ, हाँ, कई बार बहुत सुख की अनुभूति होती है तो हृदय भारी हो जाता है पता है है कि नहीं? दुख की होती है, तो भी हृदय भारी हो जाता है हाँ, लेकिन अलग है, अलग इमोशंस है, तो हैं उसके अलग-अलग रिजल्ट हैं। तो ऐसे का स्मरण उनको हो आया रोहिणी देवी सुना रहे थे तो कृष्ण की गति धीरे हो गई धीरे गति से ये दोनों कृष्ण और बलराम जाकर कहा पहुंचे सुभद्रा के पास और ये तीनों इतने निमग्न हो गए हैं ब्रज लीला कहानी ब्रज का वर्णन वृंदावन वासी जिनके जो, जो गोल सका हैं गोपीकाज है या नंद महाराज है यशोदा है उनके बारे में श्रवण करने में भगवान इतने निमग्न हो गए उसमें डूब गए और उसमें इतने अधिक डूब गए कि उनका जो प्रेम जिसको कहते महाभाव हाँ प्रकट हो गया और भगवान के जो यह है अंग हैं है हाँ, उनके जो हाथ हैं पांव हैं अंग क्या हो गए शरीर में चले गए हाँ, तो ये बलराम बलराम इस तरफ थे हाँ, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा बीच में थे हाँ तो इन दोनों के तो हाथ ऐसे रह गए लेकिन सुभद्रा के हाथ कैसे थे ऐसे थे ऐसे करिए सब करिए हाँ तो जब ऐसे हाथ थे तो दोनों इनके पास थे तो उनके हाथ कहाँ चले गए अंदर इसने देवी के हाथ आप नहीं देखते सुभद्रा देवी के विग्रह में हाथ हैं बलराम और इतना प्रेम ब्रजवासियों के प्रति हाँ हम भी जब आनंद अनुभव करते तो ऐसे सिकुड़ लेते ना अंग को हाँ तो वैसे हो गया दिव्य भाव का प्रदर्शन और उस समय इसी इसी मुद्रा में इसी रूप में भगवान खड़े थे सुभद्रा बलराम के साथ और उनकी प्रेम जब बढ़ता है आनंद जब बढ़ता है तो आंखें क्या होती हैं हैं बड़ी-बड़ी बड़ी हो तो बड़ी हो तो ऐसी उनकी इतनी अरे या या दया का एक स्वभाव है था? तो फिर ये ऐसे खड़े ही थे मग्न हो गए थे उसी समय एक पर्सनैलिटी वहां चलते हुए वह आए वो कौन थे नारद मुणि की जोर से बोले नारदी की तो नारद मुनि वहां आए और नारद मुनि चिल्लाने लगे बोलने लगे maini dekha, maini dekha, maini dekha. मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा क्या बोला उन्होंने मैंने मैंने मैंने देखा देखा देखा अभी ये बिल्कुल तीनों निमग्न है नारदा नारदा ने कहा मैंने देखा मैंने देखा तो भगवान कृष्ण थोड़े अपने नेचुरल ने क्या कहते हैं स्थिति में आगे है स्वाभाविक स्थिति में तो वहां फिर भगवान ने देखा अरे कौन कह रहा है मैंने देखा कि किसी ने देखा ये रूप तो जब नारद के द्वारा ये देखा गया भगवान लज्जित हो गए और भगवान अंदर से तो खुश भी हो रहे थे फिर नारद ने इस रूप को देखा तो उन्होंने कहा नारदा मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूं क्योंकि वास्तव में सारी घटना के पीछे कौन हो तुम हो तुम उन रानियों के पास नहीं लाते तो मुझे ब्रज का स्मरण नहीं हो और ब्रज के स्मरण का प्रभाव क्या हो गया मेरा ये रूप तो उन्होंने कहा नारद बताओ क्या चाहते हो तुम तो नारद ने कहा नारद ने कई चीजें मांगी उसमें से नारद ने कहा कि हे भगवान आपका ये जो अप्रतिम रूप है जिसके साथ आप अपनी हाँ बहन सुभद्रा के साथ हो बलदेव के साथ हो इस विग्रह के रूप में आप क्या कीजिए पृथ्वी में निवास कीजिए और दूसरी चीज़ मांगे कि आपके इस दिव्य रूप का हर एक को दर्शन दीजिए जंतु नाम दर्शनात्मुक्ति आप क्या कीजिए दर्शन देकर सारे जगत के जीवों को मुक्त कीजिए हाँ तो ऐसी चीजें नारद ने मांगी और भगवान ने कहा तथा क्या कहा तो भगवान खुश हो गए नारद के डिजायर्स को क्यों नारदी करेंगे नारद ने इतनी अच्छी सेवा की थी किसका स्मरण दिलाया था भक्तों का ब्रज दिया वास्तव में वही व्यक्ति हमारा असली हितेशी है वही व्यक्ति हमारा असली मित्र है बंधु है सखा है माता पिता है भाई है बहन है जो हमें किसका स्मरण दे कृष्ण का और जो हमें कृष्ण के स्मरण कृष्ण का विस्मरण कराते हैं वो में भी हमारे संबंधी हो सकते हैं लेकिन वो असली संबंधी नहीं है वो सारे तो हिरण्य कश्य को वंशज हैं, वंशज, प्रहलाद जैसे वक्ता हमें कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं तो इस प्रकार से हाँ भगवान का ये जो रूप है हकट होता है कहा प्रकट हुआ था जगन्नाथपुरी में और ये नारद के द्वारा जब इंद्र दिम्न महाराज ने सुना तो इंद्र दिम्न बहुत गर्गद हो गए इंद्र दिमन ने बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया और फिर और भी विस्तार से वो चर्चा है लेकिन फाइनली भगवान सिर्ण ने मांगा कि हे जगन्नाथ देव भगवान जगन्नाथ तो ने मांगा कि आप कुछ मांगो तो इंद्र दिम्न ने मांगा कि मुझे केवल तीन चीजें मैं मांगता हूँ आपसे वो पहली चीज क्या है कि इतना विशाल मंदिर है और आप इतने महान हैं सारे जगत को दर्शन देने के लिए तो मुझे आप पहला बार यह दे दो कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए हम सब तो विवाह का मतलब क्या है पुत्रार्थे क्रियते भार्या भार्या मतलब पत्नी का उद्देश्य कि पुत्र प्राप्ति तो लेकिन यहाँ इंद्रदम्न महाराज कहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए क्योंकि कोई मेरा पुत्र आदि होगा तो वो आपका जो धन है आपका इतना विशाल मंदिर है इसका मिस करना शुरू करेगा उससे आपने नहीं चाहिए हाँ। तो इस से बहुत खुश हो गए भगवान हाँ। उनके पुत्र बनते हैं मुंडी छा के वो जाते हैं रथ हाँ। यात्रा इस समय मुंडी छा टेम्पल तो ऐसे पहली चीज तो ये और दूसरी कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी सूखे ना हा? मतलब हमेशा गीले रहे आप क्या करो खाते रहो क्या करते रहो क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो भक्त कैसे खा पाएंगे बेचारे भूखे मर जाएंगे प्रसाद कैसे बनेगा भगवान खाएंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा और जोड़ से प्रसाद तो जब भगवान नहीं खाएंगे तो प्रसाद बनेगा नहीं फिर भक्त कोई क्लास में नहीं होगा है ना भक्त नहीं करेगा तो इसलिए इंद्रदम्न महाराज ने कहा कि आप हमेशा 24 घंटे खाते रहो आपकी उंगली हमेशा गिली रहे तो इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव एक ही समय में इतना भोजन करते कि 25,000 लोग एक समय खा सकते हैं कितना खाते एक समय हजारो हजारों मटके बड़े बड़े उनको भोग लगाए जाते कई पेंटल राइस सब्जी स्वीट्स, डिफरेंट वराइटीज ऑफ वाटर जूसेस आ, उनको पीते रहते खाते रहते। किसकी किसके वचन का पालन करने के लिए राजा इंद्रदेव और तीसरी चीज़ इंद्र मांगी हे जगन्नाथ देव आप क्या करो? आपके जो मंदिर है देवालय है वो केवल एक या दो घंटे के लिए बंद हो जाए या तीन घंटे के लिए पूरे दिन रात आप क्या करो जगत को दर्शन दो तो इसलिए जगन्नाथ टेम्पल भगवान रात्रि को दो तीन बजे सोते हैं अब रात्रि में एक दो तीन बजे जा सकते हो दर्शन कर तो सकते हो हाँ तो इसलिए हाँ भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा क्यों प्रकट होते हैं भगवान क्या बोला था मैंने एक शब्द भक्ता सुख देते क्या है हाँ भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं तो ऐसे जगन्नाथ देव हैं हाँ बहुत रहस्यमय विद्रा हैं हाँ वो उनके कार्यकलाप बहुत अधिक विस्तारमय हैं जिनके गुणों का गान करना असंभव है लेकिन हम प्रयास करते हैं अपनी शुद्धि के लिए तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया जा सकता है सारे शास्त्र उनके दिव्य कार्यकलापों से बड़े हैं इसलिए भगवान जगन्नाथ को एक विशेष नाम है उनको कहते भक्त वत्सल हाँ देव भक्त भगवान या फिर भक्त प्रेमी भगवान बाकी को मैं भी भक्तों से इतना अलग प्रेम है या नहीं है लेकिन जगन्नाथ को अपने भक्तों से क्या है सर्वाधिक प्रेम है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि भगवान जगन्नाथ यहाँ आए हैं स्वयं ही दर्शन देने के लिए हमारे अंदर हम जाने की इच्छा नहीं है भगवान को देखने की तो भगवान बहुत दयालु है इसलिए तो रथ यात्रा के रूप का बहाना बनाते हैं और वो हमारे पास आते हैं आपको टेंपल जाने की इच्छा नहीं है लेकिन टेंपल आपके घर में आ जाता है आता है कि नहीं आता हाँ? तो वही ये भगवान आपको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है तो भगवान इतने दयालु है कि वो स्वयं आते हैं आपके पास अरे ठीक है देखो मुझे थोड़ा दर्शन करो मेरा भौतिक जगत में भी हम चाहते हैं ना मुझे देखे सब लोग क्या करें मुझे देखे लेकिन उनको देख के क्या होगा नरक गति होगी लेकिन जगन्नाथ को देखकर क्या होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड वही कुंठ जगत में हम तो इसलिए भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा देते हैं दो प्रकार से एक तो प्रसादम और दूसरा क्या है दर्शनम क्या है दो चीजें प्रसाद दर्शनम कितना सरल है जीवा से क्या करो प्रसाद ग्रहण करो और आंखों से क्या करो कृष्ण के सौंदर्य को देखो कृष्ण को और अधिक आप्रिशिएट आप कर सकते हो उनके सुंदरता को जब उनकी महिमा को आप क्या करते हो कानों से अधिक से अधिक सुनते हो तब आपकी आंखों में प्रेम का आंजन आता है तब वास्तव में आप भगवान को देख सकते हो इसलिए कहते पशंति ज्ञान विमुड़ा पश्यंती पश्चंति ज्ञान चक्षुषा मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता वो कहते अरे ये तो लक्कड़ का मूर्ति है आ, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं पशांति देखता है कौन ज्ञान चक्षुष आध्यात्मिक नॉलेज के साथ हम देख सकते हैं भगवान को अनुभव कर सकते हैं तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि जीवन को इस प्रकार से बनाए कि हम अधिक से अधिक कृष्ण का स्मरण कर पाए अधिक से अधिक कृष्ण के प्रति शरणागत हो पाए और अधिक से अधिक अपने जो भी हमारे पास योग्यता है क्वालिफिकेशन है की सेवा में हम नहीं लगाएंगे, तो नेचुरली वो माया की सेवा में लगेगा और जिससे हम कष्टों को आमंत्रण देंगे विपदाओं को आमंत्रण देंगे तो ब्रजवासी बनने का भावना है तो वो कैसे बना बन सकते हम कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर हर को करना सबसे सबसे पहला कार्य क्या करना? उठते ही पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम राम हरे नाम का उच्चारण करना गीता भागवतम आदि को पढ़ना भक्तों से संगलाप करना श्रवन करना सेवा के लिए तत्पर रहना हम ब्रजवासी भागते थे सेवा के लिए हाँ तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए तभी हम ब्रजवासी बन सकते हैं और कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं हम तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है अकेले व्यक्ति ने हाँ भगवान जगन्नाथ को ले गए पूरे विश्व में तो ऐसी जगन्नाथ की कृपा प्रभुपाद के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है कि हम क्या करें शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें हाँ उन ग्रंथों को समझें और साथ ही साथ आप सब जानते हैं शिला प्रभुपाद ने हाँ, एक मैगजीन शुरू किया था जिसका नाम क्या था बैक टू गॉड है या भगवत दर्शन यहाँ भी है भगवत दर्शन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कहाँ से बोल रहा हूँ किस मैगजीन से अभी हाँ, रिसेंटली एक मैगजीन आया था जो मैंने बोला उसी में से बोला है पढ़कर तो ये मैगजीन है श्रीलभ प्रभुपात ने कहा ये हमारे मूवमेंट का बैकबोन है रीढ़ की हंडी होती है ना रीढ़ की हड्डी वो है हाँ। तो उसके बिना आप ना बैठ सकते हो ना चल सकते हैं तो इसलिए ये ऐसा मैगजीन है कि जिससे आप हाँ, कृष्णा कथा से क्या रहोगे अपडेट रहोगे कृष्ण कथा से आप भर भर जाओगे तो इसलिए जैसे भौतिक जगत में भी लोग न्यूज पेपर हैं मैगजीन है टाइम मैगजीन वगैरह तो हम क्यों नहीं हम कृष्ण की ओर जाना चाह रहे हैं तो हमें इस प्रकार से वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि हम क्या करें अधिक से अधिक कृष्ण के नजदीक जाएं तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है हमारी डिबोटीज है यहाँ आप मिलो उनको और आप कहो कि मुझे क्या करना है इस मैगजीन का सदस्य बनना है और बहुत सरल विधि है और बहुत छोटा सा अमाउंट है हर महीने में ये मैगजीन पब्लिश होती है कलरफुल मैगजीन है और कई सारे आर्टिकल्स हैं प्रैक्टिकल टिप्स हैं कथा जैसे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा थी तो उसी के ऊपर पूरा मैगजीन आया उसी के जगन्नाथ के बारे में हर डिटेल चीज हाँ किस प्रकार से आप इससे इससे लाभ उठा सकते हो और हमारे डिबोटी से मिल सकते हो इस ग्रह पद्मपुरी प्रभु वो इसको फैला रहे हैं पूरे फरीदाबाद में और दिल्ली में और हजारों लाखों लोग इसको पढ़ रहे हैं एक उपाय है जगन्नाथ के नजदीक जाने का हरे कृष्णा जगन्नाथ बल सुभद्र महाराणी के जगन्नाथपुरी दाम के